बंदे गुरुपद नंद श्री चैतन्य प्रभु वंदेता नंदसहोदित श्रीनंद नंद दयम गोपीजन सामूत बिंदा वंशाकू वश्य कृपा सिन्दु पति पावन भवेभ्यो नमो नम मूकोल कंदोल गिरी यहाँ वंदे परमा वृंदाई तुलसीदे वही पिया हुई केशवस् पदे देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती संकीर्तने कथोपदेशे गौरी पत्र प्रकाशने शादानुरक्त गुरु भक्ति सदाक्त गुर्भोक्ति भोक्तिमदा जगन दैयम सदावनमीष्टोहम तेस्प शिव विरचन तम श्यम भीतातिहम पनतपालदीपूत वंदे महापुरुषते चरण यदपल्लवनखचंदमणिषटाई विस्पुरीजीतम गधुस्वर्शी पूर्ण अनुरागर सारमूर्ति साराधि सारा कामय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद्रिया गदाधर शिवासारी गौरभक्तिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे तो भुज कनका बतीर्तन कवितरो कमलायताक्ष विशाबर दिजवर जुगधालौ जंग वंदे जगत प्रिय करो करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जेवा मुयी से किसौृदार्थ जॉन शु देहा जेवा मई शे की सौदार देहा गेहेशम जरा मत्सु न प्रीति युक्ता जबदाथ लोके शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताए श्री चैतन्य महाप्रभु का आचरण आदर्श शिक्षा इसमें प्रतिष्ठित होना ही प्रचारक बनना प्रचारक किसको बोला जाता है शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्पा जी ने बताए श्री चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्श दर्शन शिक्षा में प्रतिष्ठित होना ही प्रचारक गौरे गगन नाउ पॉइंट इज दैट हाउ कैन आई अंडरस्टैंड ही इज ए रियल प्रचारक अज ए फॉल्स प्रचारक वट इज अ प्रोसीडियर शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहुाजी तमाम विद्वान समाज में एजुकेटेड समाज में एक बात खुल्ला में खुल्ला बता दिया वो बात क्या है इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द एब्सोलूट गुड देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइज्ड सोल बट ईच एंड एवरी स्टेप आई आई फॉरगेट दिस सिद्धांत That दैट इज माई फॉल्ट शक्ति विनोद ठाकुर शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए गौर विमुख गौर विमुख निजो जने जानी पौर। follow it गौर विमुख निजो जने जानी पढ़ जो गौरा का विमुख है वो हमारा पिताजी भी हो उसको हम त्याग देंगे वो हमारा दोस्त भी हो उसको हम फेंक देंगे हम कोई रिलेशन उसके साथ रह रखें प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जो यहाँ इंटेलिजेंस थोड़ा आदमी है जो बहुत दिनों से सुनता है जो मैं दस साल पहले जो कथा बोला ही कैन रिपीट इट इसलिए हम बहुत संतुष्ट हैं हमने दस साल पहले इसी जगह बैठकर बताया था क्या बताया था शिलाभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वयं प्रोपा जी ने बताएं। प्रीचिंग कैन बी डॉन बोथ वे वन इज नेगेटिव वे एनादर एनादर इज पॉजिटिव हुए बट आई एम सो फुल that i cannot understand i invite so many useless people to give lecture in front of us but i am not a university lecturer so you cannot expect a nice piece of lecture from me or i am not a linguist so you cannot expect a nice nice language from me now question is that what you can expect from me kya aasha karte ho simrat bhagwat ji ne yahi bataye so asmin bhavanch kesave so asmin bhavanch kesave the direct feeling that my gurumatch already inculcated into my heart that i can share with you of course if you are really interested otherwise not i cannot come here सिद्धांत है शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो बताया अभी हम बताया जो गौरंग महाप्रभु का चरण का विमुख आदमी है दिखने में तिलक माला सब कुछ है महाराज गुरु जी का परिचय देते हुए बहुत सुंदर ही कैन मेमोराइज सो मैनी थिंग ही कैन गिव अक्चर बिफोर यू ही कैन अर्न नेम लेकिन आम वो है हमको सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल पता नहीं कुछ मेटेरियल एजुकेशन जितना भी आपका पास है यू कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल आप कामयाब नहीं हो पाओगे सरस्वती ठाकर बोलते थे सिद्धांतों का जो स्फूर्ति है वो कोई जिम्नास्टिक का फिट नहीं है जिम्नास्टिक फिट नहीं है वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं है बद्ध जीवों का अंदर जो प्रवोचन निकाले, इन एवरी स्टेप आई कैन प्रूव यू कैन ब्रिंग डायरी विरोध। सिद्धांत विरोधांत इन एवरी स्टेप सिद्धांत विरोध यूजलेस थिंग then how देन हाउ कैन स्पीकर था आई एम डिजर्टन नो हमारा साथ अगर पूर्वजो हमारा गुरुवर्ग का संबंध जोड़ा हुआ है तो हमारा हृदय में सिद्धांत तो जरूर स्पूर्ति होगी इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर हमारा गुरुवर्गो का साथ हमारा संबंध है बहुपात भक्ति मोहन ठाकुर गुरुदेव गुरुवर्गो तो किसी भी हालत से रंग सिद्धांतों निकालने का कोई संभावना नहीं अब हम समझे कैसे जो ए गौरंगों का विमुख है ये गौरंगों का अनुकूल है कैसे समझेंगे पद्धति क्या है पद्धति क्या है हम कैसे समझेंगे आप तो यहां बहुत आदमी आते हैं उसका बहुत प्रोफेश है बहुत लेक्चर दे सकते हैं इसमें पहुपा जी ने बताएं एक बात ध्यान से सुनना यू मस्ट मेमोराइज इट पहुपा जी ने बताए गौर विमुख हु इज एक्चुअल सेवक हु इज अगेंस्ट गुरु वैष्णव हाउ कैन आई डिटेक्ट हम कैसे निर्णय करेंगे भले इस समाज का सारे आदमी उसको माला पर आए महाराज आओ आपके बिना तो चलता ही नहीं मत आओ आप गुरुजी का सबसे बड़ा सेवक हो आई कैन प्रूव इन दिस्ट्री ऑफ गौरियो सोसाइटी आई लाइक टू स्पीक सोसाइटी नॉट गौरीय गौरी मठ इज ट्रांसल थिंग सोसाइटी इज बेल्ड to टू गेट कनेक्शन विद द ट्रांसेंडेंटल वर्क एंड मेटरियल वर्क टू समरस्टैंड दिस कॉल सोसाइटी इवेन दिस सोसाइटी इफ यू फाइन द स ऑन मेट्य पीपल दे आर दर दे आर पुटेट इन लीडिंग पार्ट देन यू आर गोइंग टू लूज यू आर गोइंग टू लूज अभी प्रभुपाद जी ने बताए गौर विमुख आदमी को पहचानने का तरीका क्या है पापा जी ने बताया गौरव आदमी को आप अरेस्ट यू कैन अरेस्ट हिम रेडीली हाउ बोले वो देखोगे ध्यान से देखोगे वो शुद्ध वो गुरु वैष्णव का अगेंस्ट है इफ यू इनवाइट शुद्ध गुरु वैष्णव यू जो नो इट क्योंकि शुद्ध गुरु वैष्णव आज आए Then you can have a nice chance to hear all secrets of dhyanta. You can have the knowledge of all secreties of vajan. But I am very sorry to say, the foolish people they invite those who are against Guru Vishnu. They can speak nicely. I have information from different devotees. They are all against Guru Dev. They are all against Vishnu. You cannot prove they have done nice seva. Only memorize, ma ba ba ba ba ba ba ba, memorize, bed bedanta memorize, and they can speak. This is not actually harika tha. Your hriday ka antakaran se jo unvap ka aag nikalega, maybe you are not ready to accept that se dhantha. स्टील इट इज सिद्धांत आप तमाम दुनिया हमारे पर गुस्सा करो I never mind, because I have no expectation from you. Then I can speak हरी कथा माइंड इट नॉट इन ए सिंगल पानी पेनी I expect from you. Then I can speak हरी कथा अदरवाइज नॉट गुरु वैष्णव को सामने रखकर आई कैन सर्टिफाई दट आई एम ए बोनाफाइड साधु हम गुरुजी का सेवा करते देखा ना इतना दिन डोलते हैं गुरुजी का साथ कितना कष्ट उठाते हैं लेकिन भक्त विनोद ठाकुर पहुपात गुरुवर्ग शुद्ध विष्णु को चीट करना नॉट एट ऑल पॉसिबल दे केन चीट यू बट दे कैन नॉट चीट शुद्ध गुरु वैष्णव शुरू शुद्ध गुरु वैष्णवों का जिसका आचरण है उनका सामने किसी भी हालत से आप सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से कागज के फूले से महक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट नाइस फ्रैगमेंट्स नाइस स्मेल मेटेरियल दुनिया का कितना फूल अब लगा सकते हो डिसेंसी का इंक्रीमेंट के लिए लेकिन आपका फूल का जो महक है अगर चाहिए इफ यू नीड स्पिरिचुअल बेनिफिट बी केयरफुल आपको अगर स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए तो सावधान हो जाओ स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए ठाकुर जी का पास जाना चाहिए can you promise me on those last days i have heart from sila bhakti va bhakti to go say mai he is shouting who among you want to go to suphem love can you promise come kon bata sakte bhagwan ko chahiye bolo jhoota bol raha hai tum jhoota kahe ka bhagwan chahiye ki duniya ka position chahiye ronak chahiye जॉयमेंट चाहिए पोजिशन चाहिए ग्लैमर चाहिए वॉट यू वन एक्चुअली कैन यू स्पीक सोलमली बोलो भगवान चाहिए तो अभी मिलेगा तिथु महाराज जी का कहना भगवान चाहिए तो बोलो अभी मिल सकता बरा नो थोसो यू डॉन्ट वीम लॉर्ड भगवान को नहीं चाहते जो चाहता है उसका मन आग जैसा निशिंग भगवान का अवतार हो, देखे हैं तिथु महाराज जी कैसा संत बाप रे जब पीछे पीछे कीर्तन करते थे तो अरे महाराज पागल हो जाते क्या है? क्या देख रहे हैं मेरा गुरुजी जी पर सिसिला भक्ति प्रमोद पुरी महाराज बोलते थे जब हाथ उछलकर कर नित्य करते थे सिंस चैतन्य महाप्रभु अपीयर देयर इन डांसिंग स्पेशल एक्सटैसिव एंजॉयमेंट आप लोगों में किसी का सौभाग्य में ये देखने का अनुभव करने का अवसर मिला है कि नहीं दे क्योंकि गुरु वैष्णव मिलने से ही हम सत्संग कर लेंगे इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वैनिटी सत्संग मिला हम सत्संग कर लेना बचू हाओ कैसे करोगे जब शास्त्रों का प्रवचन है सत्संग प्राप्ति पुंभीर बहुवीर सुकृति पूर्व संचित बहु, बहु, बहु जन्म का एक भक्ति स्वीकृति आई मै स्पीक प्रिसाइसली सुकृति बहु किस्म का होता है भक्ति स्वीकृति दैव भक्ति स्वीकृति जब एक्यूमुलेटेड होके इट कैन गिव यू अइस मोमेंटम देन समहा पर्सनल एसोसिएट्स ऑफ चैतन अदरवाइज नॉट ये नित्यानंद का काम है दो सच्चा भक्त इनके लिए नित्यानंद बहु रोते हैं हमारी की नीला हो अजोगी नित्यानंद तथको से हम बोलते थे ओ वृंदावन दास जी ने जो लिखे हैं नित्यानंद का जो उसमें लिखा हुआ है क्या बोला है? दो नित्यानंद बाबूजी ने बताएं हमने प्रतिज्ञा करके बताते हैं ये मेरा वादा रहा तुमको पार कर देंगे नित्यानंद बाबूजी ने वादा करते हैं ये पार करना मेरा काम है लेकिन तुम गौरंग महाप्रभु गौरंग महाप्रु पर चरण में सिंसियर हो सेवा में ओ ना ये बताओ पहले साधु सेवा का बहाना हरि कथा का बहाना विदेश जाने का बहाना एना फॉफिट आई हैव सीन महाराज लेकिन हमारा दिल में जब प्रभुपात जी का गुरुवर्गो का कथा आता है जैसे मेरे को सेक करके उठा देता है उठ जाग मुर्दा का मैं भी परा हुआ है चेतना नहीं चेतना इसी को नहीं बोला जाता है महाराज खाना पीना आई हैफिशियट इनकम आई कैन मेंटेन माई फैमिली नाइसली आई कैन मेंटेन माई एरिस्टोक्रेसी दिस इज नॉट दिस इज नॉट आउट उस दिन बात चल रहा था मदनलाल गुप्ता का इतना उसका लगन था गुरु वैष्णवों में अहंकार बोल के कोई चीज ही नहीं था जब भी हम कथा बोलने बैठे इफ आई एप्रिसिएट यू इफ आई एप्रिसिएट हिम दैट कैन बी ए बॉन्डेज फॉर मी रौपा जी ने बताया पर स्वभाव कर्माणी न प्रशंसित न गरहेत पर स्वभाव कर्माणी न प्रसंस न गहित विश्व में एकात्मक पश्चन प्रकृति पुरुषेण पुपा जी ने बार बार ये बताते था पर स्वभाव कर्मानी न प्रसंस एक्त न गहे विश्व में कात्मक पश्व नकृति पुरुषेण एक दिव्यो महात्मा जिसका अंदर में पूरा तत्व भरपूर है वो तो दिव्य दृष्टि के द्वारा सारे तमाम तत्वों को झांकी लगाता है तत्वो कैन अपेयर बिफॉर्विंग विथ वन यूनिफॉर्म फॉर्म एंड यूनिफॉर्म तत्व को मुखस्त नहीं करते तत्वीत जो है तत्ववादी तत्वीत ये दोनों में डिफरेंस समझने का कोशिश कर तत्वीत एंड तत्ववादी तत्ववादी मीन ही कैन स्पीक सम तत्व वादी वादी तत्व में विद रियालाइज सो सिद्धांत तत्व कैन फ्लोरिश इन टू इज हार्ट ऑटोमेटिकली लाइक फ्लो ऑफ गंगा कपिली तीर्थास्कंद कभी भगवत कथा का, का प्रवचन हुए तो ये सब चर्चा हो सकता गंगा अम्बधो गंगा का पानी जैसे अम्बधो समुद्र का उचल प्रति नो no इंस्ट्रक्शन no impediments can stand किसी किस्म का बधाई विपत्ति resolution जाना है समंदर कब I have one resolution to reach unto the lotus feet of ऑफ चैतन्य it should be एन one resolution without resolution यू cannot come out आउटसाउ सक्सेसफुलना प्रसारो बनने के लिए प्रभुपा जी ने बताए एकमात्र सेठम चैत महाप्रभु का जो दिखाया हुआ शिक्षा आदर्श सब में परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित हो जाना बहुत लंबा चौड़ा चौराहरी कथा है इसमें ओरियंटेड बहुत तथ्य एक आर दो दिन और मिले तो उसमें आपको आपका आदेश चरण का कीपा हो आप लोगों का तो आई कैन सिंग सन ग्लोरीज ऑफ गुरु वैष्णव चैतन्य चैत महाप्रभु इफ टाइम परमिट सफ़िशिएंट टाइम वहां आपका भटिंडा का गर्ग रोड़ा था महाराज खुला समय दो लिमिटेड टाइम इज नॉट सफिशियंट फॉर आसपीक तो हम बोले ठाकुर जी का इच्छा है तो वो भी हो सकता है अहंकार के द्वारा हम हरी कथा बोल लेंगे इसका सिद्धांत तो टोकेंगे इसका सिद्धांत तो ब्रेक यू फूल तुम खुद सिद्धांत तो जानते नहीं हो तुम तुम खुद मायावादी में फंसे हुए हो बट यू शो दैट यू कैन ब्रेक मायावादी सिद्धांत हमारा कहना नहीं है प्रभुपा जी ने बताया जो सब प्रचार का बहाना बना रहे हैं प्रभुपा जी ने बताया इफ नॉट मोड़ 90 90 99% ऑफ देम मोर और लेस दे आर अटैच्ड विद मायावा सिद्धांत वेरी फियरफुल सिद्धांत वो डरते हैं हम क्या बोलते हो बोला yes. इतना बड़ा बात बोले हा उन लोगों का हृदय में गुरु वैष्णव भगवान के लिए 100 100 परसेंट विश्वास नहीं है कई कमी है गुरु वैष्णव कैन फील इट एक्स रे है गुरु वैष्णव का अंदर में एक्सरे है उसका सामने आमरा दंडवत लंबा कर दो गुरु जी बोलते देखो दंडवध करता है दंडवध करके उठता भी नहीं है कितना भक्ति है बट आई नो हिज हार्ट किसका अंदर में क्या है गुरु वैष्णव सब जानते वो मानी के लिए पैसा के लिए नहीं बोलते सब तो जानते हैं उसका सामने बैठो वो बोल देगा इसका हिंदी में ये है कि वो भजन करते तो प्रभुपात जी ने बताएं जो गुरु वैष्णव का शुद्ध हरिकथा शुद्ध सिद्धांत तो, पक्का बात जो आपका मैं भी आपका पसंद नहीं है वो सब बात कहे तो महाराज बाकी आदमी बोलेगा उसको बुलाने का दरकार नहीं वो बहुत अच्छा बोलता है उसको बुलाओ हम जानते हैं ऐसा स्थिति है सिलो भक्ति कितना टाइम है टाइम जा रहा है हमको तो बोलने का महाराज जी का बोलने का टाइम है फिर काल बताएंगे अभी क्या बताएंगे अब वो पहला श्लोक का थोड़ा व्याख्या करके छोड़ दे सुनो ध्यान से जे बाई से कित किसोदार था जोनीशु देहांत बात केश गेह सुत्म जोराती मू प्रीत योग था जवादार था चलो के शिल सरस्वती ठाकुर का कहना है जे चैतन्य चरण कमल में जो अपना जीवन जौवन सब कुछ जो कुछ सम्पत्ति सब निछावर कर दिया ऐसा आदमी चाहे गृहस्थी हो चाहे तैगी का बेष में हो That's बिग फैक्टर ये बड़ा विषय नहीं है चाहे तैगी भी हो चाहे गृहस्थी का बेस में हो ठाकुर जी देखते डिवोशन वन पॉइंटेड डिवोशन बाटिंडा में गोविंद मंदिर बोल के एक कॉलोनी विराट मंदिर था वहां जो चर्चा हुआ था इट वॉज ओनली फॉर ट्वेंटी टू minutes I think. बट दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज टाइम इज लिमिटेड I cannot. उसमें शुद्ध भक्ति का बारे में और जगत का आदमी किस रास्ता पे चल रहा है उसका नतीजा क्या है सब समझ में आ जाएगा ये जो श्लोक बताया वो पांचवा स्क में ऋषभ देव जी का कहना है उसको कभी समय मिले काल है शायद व्याख्या करने का प्रयत्न करें और पिछिंग का बारे में और आगे बढ़ाते हुए हमारा दिल का इच्छा है कि आपका साथ कोई चीत ना कर सके ये मेरा इच्छा है और कोई इच्छा नहीं मैं किसी का निंदा करने नहीं बैठा हूं आपको असली मसला गुरु और वैष्णव का प्रभुपात का मिल जाए तो इसमें मैं बड़ा प्रसन्न हूं वंशा कल्पतुर्वश्य कृपा सिंधु पतितानं पतिता नाव